आज आप आर्यव विकास में योग शिक्षण में भाग लेने वाले सज्जनों के अनुभव सुन रहे एक अनुभूति ये होती है कितने ही लोग अपना अनुभव सुनाते हैं वह बात है कि वास्तव में वैदिक योग शुद्ध योग क्या है दूसरे लोगों के पास सीखने के लिए जाते हैं और वर्षों से अनेक आश्रमों में लोग रहते हैं बहुत परिश्रम करने के पश्चात भी विशुद्ध योग का पता व्यक्ति को नहीं चलता यहां आकर के जो भाग लेते हैं तो अनेक चीजें से ये समझते हैं कि वास्तव में सच्चा योग यही है दूसरी बात ये संकल्प व्रत लेते हैं अच्छी बातों को धारण करने का और दोषों को छोड़ने का इससे आपका जीवन महान बनेगा बिना संकल्प के प्रतिज्ञा के व्रत के कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं बनता बुराई को नहीं छोड़ सकता अच्छाई को धारण नहीं कर सकता इसलिए ये मानव जीवन का आधार रहता है कि वो संकल्प लेता है और अच्छाई को करने के लिए प्रयास करते करते वो यहां तक पहुंचता है कि मेरे प्राण भी चले जाएं परंतु मैं सत्य को धर्म को नहीं छोड़ूंगा दूसरे पक्ष में बुराई को छोड़ते समय आग में आगे बढ़ता है है और वो तक है कि मैं मर सकता हूं। फिर बुराई को बुरा जीवन मे आश्रय केप नहीं ला सकता अब तीसरी बात है आपनो पढते है सु जहा जा योग शिक्षणस्य चलते है योग शकाया जाता बड़े बड़े आश्रम है, करोड़ों रुपए की संपत्ति है और लोग आपको अपने ढंग से सोचते हैं समझते हैं परंतु विशुद्ध है दर्शन शास्त्र ऋषियों के अनुभव आपको न पढ़ने को मिलते हैं। लोग इन दर्शनों को कुछ तो जानते भी नहीं इनके नामों का भी पता नहीं लोगों को और यदि कभी पढ़ाते हैं और कुछ सिखाते हैं तो उन में जो दर्शनों में जो बात कही गई है उसके विपरीत पढ़ाते और सिखाते बड़े बड़े संप्रदाय आप अपने ढंग से पढ़ाते हैं विधान प्रदर्शन पढ़ाने लगेंगे तो यही पढ़ाते हैं ब्रह्म सत्यम जगत में ये वैशेषिक दर्शन पढ़ाने लगेंगे तो वैशेषिक दर्शनकार को नास्तिक सिद्ध करेंगे जो सांख्य दर्शन को पढ़ाने लगेंगे तो सांख्य दर्शनकार कपिलाचार्य को नास्तिक मान करके वो इस दर्शन को पढ़ाएंगे योग दर्शन को पढ़ाएंगे विपक्ष में मीमांसा को तो इन दर्शनों में आपके समय विरोध टकराव ये दर्शनकार स्तिक थे ईश्वर को नहीं मानते थे ये दर्शन काल आस्तिक थे ईश्वर को मानते थे ये टकराव दर्शनों में दिखाते थे तो इन समस्याओं का समाधान महर्षिदान सरस्वती जी ने किया कि इन छह दर्शनों में आपस में कोई विरोध नहीं है ये वेद को प्रमाण मानते अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वेद को प्रमाण मानते और वेद में ईश्वर का वर्णन जीवन का वर्णन प्रकृति का वर्णन है इसलिए ये सारी बातें आप यहां सीखते हैं ध्यान देने की बात है संस्था तो और भी चलती है भारत में आर्य समाज की भी संस्था और गुरुकुल चलते हैं पर आप अपने ढंग लोग काम करते हैं वहां अच्छाई जो है वो ठीक है उसमें कोई वाद विवाद नहीं है पर या एक विशेषता अपनी अलग है इस शैली से सोचना ईश्वरप्राप्ति हि लक्ष्य मानना मन वचन क्रम से सदा सत्य बोधना लिखना और व्यवहार भी वे करना सब कुछे बदले में तेज लौक फलने जाने ज्ञान विज्ञान आध्यात्मक ज्ञानविज्ञान है विषय में प्रातः सायंकाल ओतप्रोत रना ये प्रक्रिया पद्धति कहीं किसी संस्था में दृष्टि में नहीं आती हमें लोग इसका भी उद्देश्य समझें समझें अलग बात है आज का दिमाग बिगड़ा हुआ दिमाग भौतिक दिमाग इसको समझने में वो अग्रसर नहीं है असमर्थ है अथवा वो इसको बिल्कुल जानबूझ के उ करना चाहता है तो आप कुछ सीख लेंगे कुछ समझ लेंगे तो आप तनवं धन से इसकी रक्षा करेंगे धन से रक्षा करेंगे तो ये विद्या सुरक्षित रहेगी और यदि आप नहीं समझेंगे नहीं सुनेंगे तनबंधन से रक्षा नहीं करेंगे तो ये लुप्त हो जाएगी तो आप प्रयास करें और इस विद्या को अपनी जीवन में लाने का प्रयत्न करते रहे और अपने जीवन से लोगों को प्रेरणा दे अब इसको यहीं पर विराम दिया जाता है अब